भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन कुमारिल मत कुमार के मत में पदार्थ भाव और अभाव दो प्रकार का है अभाव प्रकार, चार प्रकार का है प्राग अभाव अत्यंत अभाव ध्वंस अभाव तथा अभाव। भाव पदार्थ के भी चार भेद हैं द्रव्य गुण कर्म तथा सामान्य द्रव्य के ग्यारह भेद हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिख काल आत्मा मन अंधकार तथा शब्द कोई सुवर्ण को भी पृथक द्रव्य मानते हैं विशेष और समवाय को ये भिन्न पदार्थ नहीं मानते शब्द को नित्य तथा सर्वगत माना है यह पहले ही कहा गया है कि मीमांसक लोग भी नयायिकों की तरह व्यवहार भूमि से बहुत संबंध रखते हैं इसी कारण अंधकार को चलते हुए तथा नील गुण से युक्त उन्होंने देखा और लोगों में व्यवहार भी है नीलम तमस चलती तथा जिसमें क्रिया और गुण हो वह द्रव्य है इसके आधार पर उन्होंने इसे भी एक पृथक द्रव्य माना है इसका आलोक भाव सहित चक्षु से ज्ञान होता है आकाश का भी चक्षु से ही ज्ञान होता है मत में आत्मा और मन ये दोनों विभु हैं इनमें अजय संयोग है। श्रुत्र को दिक के अंतर्गत इन्होंने माना है। जाति गुण तथा कर्म को द्रव्य के साथ भेदा भेद माना है गुण रूप रस गंध स्पर्श परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व तथा स्नेह ये तेरह गुण भट्ट मत में माने गए हैं यह ध्यान में रखना है कि शक्ति और सादृश्य को पृथक न मानकर द्रव्य के ही अंतर्गत भट्ट ने माना है कर्म के ये लोग प्रत्यक्ष गोचर मानते हैं समवाय को एक पृथक संबंध भट्ट नहीं मानते